सप्रेम सुने पूर्वक यह वचन सुनकर उपजा मन विश्वास और जब पूरी चर्चा हो गई तो जानकी माता ने एक बात कही कि हनुमान मुझे लगता है कि प्रभु ने हमें भुला दिया बचन नयन भरे बाचन नय बचना naya sa uh -oh. कंठ अवरुद्ध नेत्र प्रेम जल से भर गए मेरा अपराध क्या था जो भगवान ने मुझे भुला दिया आह नाथ हो निपट विसारी हा एक दोष अवगुण एक मोर में माना बिछुरत प्राण नकीन पयाना श्री राम जी से बिलग होते मेरे प्राण नहीं गए यही मेरा अपराध है लेकिन श्री हनुमान कह देना राम जी से यह मेरा अपराध नहीं है ये नेत्रों का अपराध है नेत्रों का अपराध हा आग लगी हो रुई का ढेर हो और हवा चल जाए तो कितनी देर लगेगी जलने में इसी तरह विरह अग्नि तन तूल समीरा श्वास जरा छनवा है शरीरा लेकिन जैसे ही ये शरीर जलने की स्थिति में आता है तब तक कोई जल बरसाने लगता है नयन श्रव जल निज हित लागे शरीर जल जाएगा तो हम भी जल जाएंगे भगवान का दर्शन कैसे होगा इसलिए जल वर्षा देते जरे न पाव देह बिरगी और इसलिए भी बरसा देते हैं यह जल क्योंकि यही नेत्र हैं जो भगवान के चरण से अलग हटकर हिरण पर चले गए इसीलिए हरण हुआ तो अब यह वर्षा करके प्राणों को बचाते हैं कि राम जी का दर्शन हो जाए पर भगवान ने हमें भुला दिया मुझे समझ में नहीं आता श्री हनुमान जी ने कहा कि माता प्रभु कभी भुलाते नहीं श्री जानकी जी ने कहा इसका क्या प्रमाण है कि प्रभु नहीं भुलाते तो श्री हनुमान जी ने कहा इसका क्या प्रमाण है कि प्रभु ने भुला दिया है जानकी माता बोली एक प्रमाण है मेरे पास कौन सा काक बनकर चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले देवराज पुत्र जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है चरण पर चंचुका प्रहार करने वाले काक के पीछे भगवान ने बाण लगाया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है तो हमें लगता है कि भगवान भी वैसे नहीं रहे जैसे थे अब भूल गए हैं हमें अब हमें भुला दिया है श्री जानकी माता के आंसू बरसने लगे हनुमान जी ने कहा कि माता आप कहती हैं कि जयंत के पीछे बाण लगा दिया उस समय भगवान आपका आपकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे धनुष बाण कहा था वहां नहीं नहीं धनुष बाण तो नहीं था पर प्रो मेरा श्रृंगार सुमनों के आभूषणों से कर रहे थे तो फूल और छोटी छोटी सीख यह सब इकट्ठे थे इन्हीं के आभूषण तो बना रहे थे हाँ हाँ वो तो ठीक है तो भगवान ने सीख का बाण बनाया और का धनुष बाण चला दिया और बाण गया जयंत के पीछे श्री हनुमान जी ने कहा माता कैसी बात करती हो इतनी छोटी सी सीख क्या बाण बनी होगी श्री जानकी जी ने कहा बेटा सिंह की बात नहीं बात तो परमात्मा के संकल्प की है प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरदावा वह मंत्र ब्रह्म ब्रह्म बाण हो गई उस हनुमान जी ने कहा अच्छा माता तो औरों को तो सीख दिख रही होगी हाँ औरों को तो सीख ही दिखेगी पर जयंत के लिए वह बाण थी हां तो सीख के रूप में बाण भेजा भगवान ने हां यही तो मैं कह रही हूं श्री हनुमान जी बोले माता ऐसा भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को भेज दिया हो किस रूप में हनुमान जी ने कहा कि मां ऐसा भी तो हो सकता है कि सिंह के रूप में जयंत के पीछे बाण लगा दिया और हरण करने वाले रावण के पीछे वानर के रूप में बाण को भेज दिया हो वानर के रूप में हां जिमी अमोघ रघुपति कर बिमी अमो गरग, जी, जी, जी, राम जी का बाण बानर के रूप हनुमान जी ने कहा कि मां निश्चिर निकर पतंग सम रघुपति बान कृषाणु कौन सा रघुपति बान है? ये रघुपति बान जिम्मे अमोघ रघुपति कर बाना और कृषाणु क्यों कहा क्योंकि धनुज बन कृषाणुम जानकी माता ने कहा हनुमान मुझे पता नहीं था तुमने बता दिया अब मुझे पता लग गया राम जी भुलाते नहीं उनका बाण आ गया बाण आ गया श्री हनुमान जी चरणों में गिर गए माता त्राही माम भला मैं आपको बताऊंगा आप कुछ नहीं जानती हूं जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको पता लग गया था कि हनुमान आ गए आपने जैसे ही सोचा क्या मैं इस समय बिल्कुल अकेली हूं अशोक वाटिका में ये रावण कृपाण दिखा रहा है क्या मैं बिल्कुल अकेली हूं आपने जैसे ही यह सोचा तुरंत आपको पता लग गया कि हनुमान आ गए तो आपने रावण से भी ललकार कर कह दिया अस मन ऐसा मन में समझकर कर कहत जान की क्या खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की अरे खल तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है अगर अंतर कथाओं का सहारा ना लिया जाए तो रघुपति बाण तो यहां हनुमान जी ही हैं। तो माता यह भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले के पीछे बानर के रूप में बाण को भेज दिया हो कि माता आनंदित हो गई अब छोटे से हनुमान जी इतने से और जानकी माता से बोले निश्चिंत रहो माता आप चिंता मत करो कुछ दिन बाद राम जी आएंगे लक्ष्मण जी और हम सब वानर वीर उनके साथ रहेंगे हम सब बंदर भी तो रहेंगे जानकी माता बोली बेटा हनुमान क्या सभी बंदर तुम्हारे ही तुम्हारे जितने हैं इतने छोटे छोटे तुम्हारे ही तुम्हारे जितने हनुमान जी ने कहा माता हम तो उनमें बहुत बड़े हैं और बंदर तो और छोटे छोटे जानकी माता बोली तब तो हो चुका हमारा उद्धार माता आपको ऐसा संशय क्यों हुआ जानकी माता बोली जब जहां बड़े इतने से होते हो तो छोटे कितने से होते हो सीनियर हनुमान जी सीनियर बाकी सब जूनियर और जहां सीनियर ऐसे हों कि सी नियर नजदीक से ही दिखें हनुमान जी ने कहा माता आपको संदेह जानकी माता बोली परम संदेह सुन कपी प्रगट की न सुन कपिज निजे सुन नि जद अपना प्रदत्त right हनुमान जी बड़े विशाल रूप में दिखाई दिए कपी बड़े लाग आकाश और जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी वो ऐसे देखने लगी सीता मन भरोस तब भय जानकी माता के नेत्र खुशी के आसमों से भर गए रोमांचित गात हो भरोसा हो गया श्री हनुमान जी फिर छोटे से रूप में ज्ञान की माता ने कहा कि बेटा हनुमान जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए हमारे सामने माता बेटा कितने ही बड़ा हो पर मां के आगे तो छोटा ही है और फिर मैं तो छोटा ही था तो इतने बड़े कैसे बन गए हनुमान जी ने कहा कि माता कृपा भरी दृष्टि आपकी जिस पर पड़ जाए वही छोटे से बड़ा बन जाता है या सुकृपा कृपा निर्मल मत पाव आशीर्वाद देने लगी जानकी माता आसिस दीन राम प्रियज आसिस दीन राम प्रिय आसिस दीन राम प्रिय जा ए, आसिस दीन, aashish de abhi jaana aashish de de na jab the aashish de re na jaana दे दे दे प्रिय ज्ञान की माता ने आशीर्वाद दिया होतात् बलशील निधाना अब यहां हनुमान जी को पांच तरह के आशीर्वाद जानकी माता ने दिए पहला आशीर्वाद हो तात बल शील निधाना तुम बलवान बनो लेकिन आविष्म ना हो शीलवान बनो बल शील निधाना अजर अमर गुण निधि सुतो हो, हो तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आवे तुम्हें कभी मृत्यु ना आवे तुम गुणों के भंडार हो पांच आशीर्वाद मिले हनुमान जी बोले ही नहीं ऐसे लगता है जैसे माता एक एक खिलौना दे बालक को मनोनुकूल खिलौना मिल जाए तब वो मुस्कुरा कर स्वीकार कर लेता है जानकी माता ने पांच तत्वों का शरीर तो बना दिया आशीर्वाद देकर लेकिन प्राण तो पड़े तो प्राण क्या है श्रीजान की माता बोली कर ही बहुत रघुनायक छोहू ये बल शील अजरता अमरता गुण होना ये पांच तत्वों का शरीर इस पांच तत्वों के शरीर में प्राण है भगवान की कृपा कर ही बहुत रघुनायक छो और जब यह प्राण पड़े तो हनुमान जी बोलने लगे अब कृत कृत्य भयो मैं माता करहीं कृपा प्रभु अस सुनी काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना अब कृत कृत्य भयों में माता आशीष तब अमोघ विख्याता आपका आशीर्वाद अमोघ है अमोघ है यानी कि माता बोली मुझे बेटा मिल गया हनुमान जी बोले मुझे माता मिल गई ये हनुमान जी का जन्म है आशीर्वाद के द्वारा जन्म है जानकी जी जैसी माता मिल गई अच्छा एक बात तो है क्या हनुमान जी ने कहा कि माता एक मेरी पुरानी आदत है क्या जन्म लेते ही मुझे बड़े जोर की भूख लगती है ऐसी भूख लगती है कि सूर्य भगवान को ही फल समझ लेता हूं जाको बाल बिनो समझी मन डर देवा कर भो सवेरे सवेरे देखो सूर्य भगवान उदय होते हुए लाल होते हैं लेकिन थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं किसी ने सूर्य भगवान से पूछा कि आप लाल रूप में उदय होते तुरंत पीले क्यों पड़ जाते हैं सूर्य भगवान बोले हनुमान जी के डर से कि कहीं हनुमान जी फिर फल ना समझ लें ताकि है तमक ताकि ओर पोता पोता Tapi yo, tapi yo, tapko hai sabhaatibharo ko, tapi kesari ki shor ko, tapi hai tamak hai. Tapi ye tamak hai tapi yo, tamak tapi yo. तो रबली बजरंग जी का भरोसा है उसकी और तमक कर किसकी हिम्मत है जो ताक कर देखे हनुमान जी को ऐसी भूख लगी छलांग लगाई सूर्य भगवान के पास सूर्य भगवान को मुख में रख लिया बाल समय रवि भक्स लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो देवताओं ने प्रार्थना की तो सूर्य भगवान को मुक्त किया लेकिन हनुमान जी बड़े होकर पढ़ने गए सूर्य भगवान से ही जब बड़े हुए सारे संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान जैसे गुरुदेव से पढ़ना चाहिए गए हमको भी पढ़ा दो सूर्य भगवान ने गौर से देखा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है अरे याद आया ये वही है जो बचपन में एक बार आया था और हमको फल समझ के मुख में रख लिया ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाना रखना पास ठीक नहीं है पढ़ते पढ़ते कब भूख लगावे हुए जब उतनी दूर से आ गए यहाँ तो पास में ही है यही है तब तो बाल रूप और तो तरुण रूप सूर्य भगवान ने कहा कि देखो हम एक जगह रहते नहीं हैं दिन भर घूमते रहते सवेरे से शाम तक यात्रा यात्रा यात्रा तो इतना अधिक यात्रा में रहने वाले गुरु जी से कैसे पढ़ोगे जो एक जगह रहते हों कुछ उनसे पढ़ो हनुमान जी बोले पढ़ेंगे तो आपसे ही अगर आप चलते फिरते गुरु जी हो तो हम चलते फिरते शिष्य बन जाएंगे विद्यार्थी पर पढ़ेंगे आपसे अच्छा तो पढ़ोगे कैसे हनुमान जी बोले साथ रहकर पढ़े क्या है सूर्य भगवान बोले हमारे साथ रहकर इसलिए नहीं पढ़ सकते तुम आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ और हम आगे चले तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, तुमारी तरफ।, तुमारे तरफ। तुमारे तो गुरु शिष्य जब तक आमने सामने ना हो तब तक पढ़ाई कैसे हो हाँ यह समस्या तो है सूर्य भगवान बोले इसीलिए कह रहे हैं किसी और से पढ़ लो पर श्री हनुमान जी तो ऐसे निश्चय वाले कि पढ़ेंगे तो आपसे ही पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है मैं स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सागर प्रणाम निवेदित करता हूँ विराज सूर्य भगवान ने कहा कि हमारे साथ रहकर पढ़ोगे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ और हमारे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ फिर पढ़ाई कैसे होगी हनुमान जी बोले कठिनाई तो है लेकिन इसका भी समाधान निकल आया इसका भी समाधान निकल आया का समाधान क्या हनुमान जी बोले गुरु जी हम आपके आगे ही उल्टे चलेंगे आपके आगे उल्टे चलेंगे किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं सूर्य भगवान ने कहा क्या अद्भुत विद्यार्थी है गुरु जी के आगे ही उल्टा चलोगे फिर पढ़ने से लाभ क्या कह रहे हो हम आपके आगे ही उल्टा चलेंगे तो जब ये फैसला ही कर लिया कि गुरु जी के आगे ही उल्टा चलना है तो पढ़ने से लाभ क्या श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव अगर उलटकर नहीं चले तो भी पढ़ने से लाभ क्या पढ़ने के बाद जीवन उलटना चाहिए वृत्ति उलटना चाहिए है दिल में दिलदार सही आखियां उलटी कर चित चरण चरणदास गुरु कृपा कीनी उलट गई मोरी नैन पुतरिया उलटी घर अपने आओ उलट कर पढ़ाई का तो यही लाभ है इसीलिए अपने यहां संतों में बड़ा सुंदर संकेत मिलता है हम लोग मुड़ते हैं जब साधु होते हैं तो मुड़ते हैं मुड़ने का अर्थ अब हम मुड़ गए जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए और जब जब तीर्थ में जाते हैं तब जरूर मुड़ते हैं ताकि याद बनी रहे कि अब हम मुड़ गए जब मुड़े नहीं तो फिर मुड़े का को। एक हमारे परिचित सज्जन है वो सप्ताह में दो तीन बार मुड़ते पर मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं आज तक नहीं मुड़े हैं एक दिन